जो हम बोते हैं वो ही खाते हैं। एक वक्त का किस्सा है एक गांव में दो भाई रहते थे जेम्स और जॉर्डन। जेम्स बड़ा भाई था पर वो फितरत से बहुत खुदगर्ज था। वो बहुत ही बेअदब था और सबकी जानी बहुत ही बेरहम था। हट जाओ मेरे रास्ते से। ओह कितने बेअदब हो। خیر تم راستے میں ہو میں بہت شرمین دا ہوں محترما ہاں تمہارے والد بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ تم ان کے بیٹے ہو جارڈن جیمز تو سچ مچ بہت ہی بدتمیز ہے ہاں جارڈن اپنے خودگرز بھائی سے بالکل الٹ تھا وہ بہت ہی رحم دل اور خیال رکھنے والا تھا اور جیسا کہ اس خاتون نے کہا تھا وہ اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتا تھا میں وہ پھل لیا ہوں جو آپ کو چاہیے تھے شکریا بیٹا جیمز کیا تم مجھے وہ پکڑا سکتے ہو مجھے جا کر اپنے دوستوں سے ملنا ہے مجھے معاف کرنا او یہ لیجی اببا سنو بیٹا جیمز جو کچھ بھی تم بوتے ہو وہ ہی کھاتے ہو بس یہ بات یاد رکھنا اس کے آخر مائنے کیا ہے؟ جو بھی ہو میں جا رہا ہوں फिक्र मत कीजिए अब्बा मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अंदर से वो बहुत ही रहमदिल इंसान है। एक दिन उनके वालिद सच मुझ बहुत बीमार हो गए और उन्होंने अपने दोनों बेटों से बात की। जेम्स, जॉनन, <laughs> <Jordan! laughs> मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा जी सकूँगा। <laughs> मैं चाहता हूँ कि तुम <laughs> तुम ये زمین और یہ دولت बराबर बराबर پاٹ آپس में پاٹ لوں کیا؟ ایسا مت کہیے آپ شفا ہو جائیں گے یاد رکھنا پریوار ہمیشہ مہت و پون ہوتا ہے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور جارڈن بہت ہو दूसरी तरफ जेम्स नाराज था। मैं बड़ा बेटा था। अब्बा को हर चीज मुझे देनी चाहिए थी। मुझे कानूननी इसे हासिल करना चाहिए और जॉर्डन को बाहर फेंक देना चाहिए। और यही उसने किया। जेम्स, ये तुम क्या कर रहे हो? खैर, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, हर चीज पर मेरा हक है। ये इतना नहीं है जेम्स, मेरे साथ ऐसा मत करो। पर जेम्स को परवाह नहीं थी। वो बस हंसा और उसने जॉर्डन को बोलकर बंद कर दिया। जॉर्डन को पता नहीं था कि वो क्या करे, पर उसने वहां से निकल जाने और कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वो जल्दी ही एक बंजर ज़मीन पर पहुँचा, जिस पर एक ट� وہ تھوڑا پیسہ جو اس نے بچایا تھا اس سے اس نے اس ٹوٹے ہوئے گھر کو دوبارہ بنایا اور اس زمین کو جوتا اور جلدی ہی اس پر حل چلانے لگا اور تھوڑے وقت بعد اسے ایک چھوٹا اور مطمئن گھرانہ نصیب ہوا پر ایک دن جارڈن کی نوکری چھوٹ گئی اور جلدی ہی اس کا پیسہ ختم ہونے لگا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہے جو ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے پر کچھ دنوں کے بعد اس ملک میں آکال और उस घराने کو بہت موسیبتیں اٹھانی پڑی. جارڈن نے نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر وہ ناکام رہا. اب ہم کیا کریں؟ دو ہفتے ہو چکے ہیں اور ہمارے گھر میں بہت ہی تھوڑا بچا ہے. تم اپنے بھائی سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اببا مجھے بھوک لگی ہے. اوہ یہ لو بیٹا یہ سارا کھالو. ہاں میرے خیال سے میں یہی तो वो बाहर निकला अपने भाई के घर जाने के लिए, जहाँ जेम्स ने उसके लिए दरवाजा खोला और हंसा। <laughs> मेरा प्यारा भाई भीख मंगा बन कर रह गया है। क्या तुम यहाँ ये सोचकर आए थे कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा? खैर, क्या तुम नहीं करोगे? यकीनन नहीं। मेरा अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं ह� चले जाओ यहां से और कभी वापस मत आना। हे हे हे हे हे। उसने बेचारे जॉर्डन के मुंह पर दरवाजा पटक दिया। जेम्स बहुत खुश था अपनी अमीरी में और अपनी जिंदगी में। वो बदला नहीं था। वो अभी भी खुदगर्ज इंसान था। जॉर्डन मायूस होकर आहिस्ता आहिस्ता वापस गया। जब वो वापस जा रहा था, तो उसने देखा कि एक वो बेचारा मुसीबत में है ओ नहीं वो चूजा झाड़ियों में गिरा जब जॉर्डन उसे देखने गया तो उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी ओ बेचारा बच्चा डरो मत खैर अब मैं क्या करूं तो वो चूसे को घर ले गया उस पर मरहम लगाया और उस पर एक कपड़े के टुकड़े से पट्टी बांध और इस बात का ख्याल रखा कि वो और उसकी बीवी उस चिड़िया के चूजे की ठीक से तिमाही धारी करें। कुछ ही दिनों में चिड़िया पूरी तरह तंदुरस्त हो गई और वो खुशी-खुशी उड़ गई। उसने तीन मार्तबा घर का चक्कर लगाया और उड़कर चली गई। कितना प्यारा परिंदा था ना, पर मेरी जान हमें खाना ढू <coughs> जब जॉर्डन बाहर था और मायूस दिल से अपने खेत को देख रहा था, उसने एक जानी-पहचानी आवाज सुनी। हम्म, ओह हेलो छोटी सी चिड़िया। वो छोटी चिड़िया जिसकी मदद जॉर्डन ने की थी, उसने थोड़े बीज जमीन पर गिराए और उड़कर चली गई। इस सब के क्या मायने थे? तभी जमीन कांपने लगी, ज� और जमीन से निकला एक तरबूज का बूटा। अब्बा देखो कितने बड़े-बड़े तरबूज। बाहा। चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। वो उन्हें अंदर ले गए और सब रुके रहे जब तक कि उनमें से एक को जॉर्डन ने आधा-आधा नहीं काट दिया। पर जब उसने उसे काटा तो वो हैरतज़दा हो गया। ये देखकर कि वो सोने के स इतना सारा सोना है, क्या दूसरे तरबूज में भी यही सब होगा? उसने दूसरे को काटा और उसने पाया कि उसमें से जवाहरात किर रहे हैं। ये फिजूल है, हम इसे नहीं खा सकते। ओह बेटा, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। <laughs> जॉर्डन ने सोना और जवाहरात बेचे और जल्दी ही वो और उसका घराना फिर से खुशहा� एक दिन जब वो एक उतावले गांव वाले को अपनी अचानक आई दौलत के बारे में बता रहा था, जेम्स का एक दोस्त भीड़ में था। वो दोस्त गया और जेम्स को जॉर्डन और उसकी खुशकिस्मती के बारे में बताया। जेम्स बहुत नाराज हो गया। वो ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका और बहुत ज्यादा लालची हो ग Oh. तभी वहाँ जमीन पर एक चिड़िया पड़ी थी, जिसकी टांग पर चोट लगी थी। जेम्स ने हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। छोटे <laughs> चूजे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस शर्त में कि तुम भी मेरी मदद करोगे। <laughs> तो जेम्स चिड़िया को घर ले गया और उसकी टाँग पर पट्टी बांधी। कुछ दिनों के बाद चुड़िया चंगी हो गई और वो उड़ने को तैयार। तुम जा रही हो? याद रखना, जितनी ज्यादा दौलत तुमने मेरे भाई को दी थी, उसे कई ज्यादा मेरे ले लानी होगी। क्या तुम समझ रही हो? चुड़िया ने अपनी दानिशबंद आँखों से जेम्स को देखा, वो अच्छी तरह समझ गई कि जेम्स बहुत � میرے لیے خزانہ لے <laughs> اگلے دن وہ باہر کھڑا ہوا اور چڑیا کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا آخر میں وہ آئی اور جیمز بہت خوش ہو گیا yeah! آخر کار! Woo! آؤ اور میرے لیے خوبصورت سونے کے سکے اور جواہ رات اگاؤ جیمز نے دیکھا جب بیج زمین پر گرے जल्दी ही जमीन कांपने लगी और उससे बाहर निकला तरबूज का बूटा जो अपने साथ लाया बड़े-बड़े तरबूज। क्या खुदा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये तरबूज तो बहुत ही बड़े हैं। मैं कितना अमीर हो जाऊँगा? वो उन सब को अपने घर में ले गया और उनमें से एक कोकाटा पर बचाए सोने के सिक्कों के � कड़िया ये क्या सोने के सिक्के कहां गए शायद दूसरे तरबूज में होंगे उसने दूसरे तरबूज को काटा सोने के सिक्कों की उम्मीद पे पर इस बार बड़े-बड़े चूहे बाहर निकले चूहे भागो उसकी बीवी और बच्चा बाहर चिल्लाते हुए भागे और बेचारे जेम्स को हक्का बक्का छोड़ गए एक और तीसरा हमेशा खुशकिस्मत होता है उसने तीसरे तरबूज को काटा और उससे बाहर निकले डरावनी और बड़े-बड़े सांप जो उसने आज तक नहीं देखे थे वो बाहर भागा बहुत ही ज्यादा खौफजदा होकर वो अपने घरवालों से बाहर मिला जो वहां खड़े हुए थे बहुत ही खौफजदा और उलझन में उन्होंने देखा जब दूसरे उसने देखा कि वो हर चीज जो उसने लालच पे ले ली थी, वो सब तबाह हो गई और खात में मिल गए। अब हम क्या करेंगे? तुम अपने छोटे भाई की मदद क्यों नहीं ले लेते? जेम्स जॉर्डन के पास नहीं जाना चाहता था। जिस तरह उसने उससे सुलुक किया था उसके बाद, पर उसे और कोई राह नहीं नजर आई। तो उसने अ जेम्स, क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? जेम्स ने जॉर्डन को सब कुछ बता दिया और ये कि कैसे वो अपने भाई से हसत कर रहा था। अब वो अपने सुलुओं के लिए शर्मिंदा था। जॉर्डन, मुझे मुआव करना जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे कभी भी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। जेम्स, <laughs> कोई बात नहीं। मैं तुम्हें हर बात के लिए मुआवज़ करता हूँ। आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आओ चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मेरे भाई। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अगले दिन जब दोनों खानदान मिलकर काम कर रहे थे, तो जेम्स ने खुशी-खुशी देखा। तब उसे अपने वालिद के अल्फास याद आए। ज आप समझा उनके कहने के मायने क्या थे मैंने अपनी जिंदगी में लालच और बदी बोई और सिर्फ मुझे वापस मिली तबाही इस तरह जेम्स ने सीखा कि अगर तुम बुरी नीयत से उगाते हो तो तुम्हें बुरे नतीजे ही मिलेंगे अगर तुम अच्छी नीयत से उगाते हो तो जिंदगी तुम्हें अच्छी चीजों से ही नवाजेगी